तस्य वन्दे ंदे श्रीचैतन्य वंदे हम श्रीगुरोपुर श्री विश्वानी ऐतिहासिक रूपम साम्राज्यम सहरण रघुनां विसंतम सतिकम सार्वैतरण सार्व श्टव उपक्रम परिजेत संहिता श्री कृष्ण चरित्रे व मुश्किलाक्षमाला सगरलता श्री शारदा भूमि तां इच्छो आगम दिव्य पूजन करणावदा व संविष्ठे करो कबलाए पाचो विशांकरों बीमारों की बदमाशों को निजता करो करनारों नारायणों की निजी रोगों को निजी सरस्वती जासून तब जयंदी रहे मानचारों को विश्व क्रांति रहे उसको प्रताप भावे दियो वैश्ये दियो नमो नमः केशवी समान त्रापु करनामुराशे श्री यत्र पुराण यमुना तक गोदावरी वसं तत्र येत्राचू पौदारक साध संगम यै नशुतम भारवतम पुराण नारदि पुये पुरुषोष्पराण पूतम मुखे नैव धराणाम तेषां रूपाजंतुरकमनराणा बोलो शिवदावन गृहारकिला जय होष परमंगुर श्री श्री जय कुंजपाल श्री गुरु गोस्वामी जी की जगन्नाथपुरी यात्रा के प्रसंग में श्री महाप्रभु गोस्वामी जी का जो समागम हुआ और श्री महाप्रभु श्री स्वम श्री राष्ट्र राय राम श्री स्वयं होकर के जैसे श्री सार भट्टाचार्य के साथ हुए चारो का श्री महाप्रभु के कार्य के माधुरे का आश्वासन प्राप्त कर रही हैं उस चरण चुनाव कर रहे महाप्रभु उस समय श्री राय रमन जिसको प्रेरणा देते रहे बिलकुल पूछो राय रामन ने कृष्ण किया कि कृष्ण के स्वरूप का वर्ण का अभी कृष्ण के स्वरूप का वर्ण कर इकतालीसवें श्लोक है संचार क्षित्न सातंित्राचल वैशी मलिधुरे संग काम लिंग भ्रू भ्रमर वरांग्र में एक बार श्री कृष्ण विराजमान है और वहां पर श्री एक आयोजन किया जा रहा है गर्भांग का उसमें भरत मुनिया है और एक सुंदर नाटक का नाटक के भीतर नाटक हो रहा है और श्रीकृष्ण दर्शन बनकर के एक ड्राइबांग है और उनकी लीला का ही रंगमंच के ऊपर वे दर्शन कर रहे हैं वहां पर ललता जी न, न, श्री राधा जी से कह रहे हैं मन रंगम के ऊपर जो नटी भूमिका धारण करके श्री कृष्ण की और श्री ललता जी की श्री राधिका की भूमिका धारण करके विराजमान हैं, वे उस मृीला का दर्शन कर रहे प्रसंग चल रहा था श्री रायरमन ने रूप गोस्वामी जी से पुरी में पूछा तो कृष्ण की माधुरी का वर्णन करो और कृष्ण के माधुरी का वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु को सुना रहे जगन्नाधिप दक्षिण पद श्री शांत ने अभी ख राधिक दर्शन का दर्शन कर श्याम सुंदर की कैसी सुंदर शोहार है ने अपनी बाई जांग उनके नीचे नीचे के भाग के का का को का चरण जो नीचे का चरण उसके ऊपर संगीत दक्षिण पलन दाह चरण को टेढ़ा करके रखा है बाहे चरण के ऊपर दक्षिण चरण उसके द्वारा प्रवेश करना नई गति को प्रदान करना है बाम चरण के द्वारा जो प्रवेश है वह कहीं शास्त्रीय दृष्टि से वह कहीं विनाश का प्रतीक होता है जब सेना मार्च करती है लेफ्ट पहले लेफ्ट पर से है तो राइट बात हुई पर चलना है उसको कहीं किसी वस्तु को ध्वंस करने के लिए सेना शत्रु को ध्वंस करने के लिए चल रही है इसलिए उसके पीछे एक शास्त्रीय आधार है तो वो शास्त्रीय आधार यही है कि वहां पर बाएं चरण से चलना शुरू किया जाता जब है जबकि घर में प्रवेश करती है तो शास्त्रीय आधार में वहां पर दाहिना चरण आगे करके प्रवेश करा शास्त्र क्योंकि तो चरण नई उल्लास नई रचना उस काकृति को श्री श्यामचुंदर ने भी अपने दाहिने चरण को बाएं चरण के ऊपर रखा है चरण स्थिर है तो दाहिना चरण चलते हुए तो जंघा जंगाधस्पी दक्षिण पदर जंघा के नीचे जो चरण का भाग है उस चरण के भाग के ऊपर श्री शांत ने अपना दाहिना चरण स्थापित कर रखा है किंच विभुन श्यामचंदर तीन जगह से कुछ ट्रेढ़ तीन जगह से टेढ़ होकर के विराजमान तीन जगह से ट्रेढ़ होगा कि विराजमान प्रथम पर छेद का इकतालीस में श्लोक श्लोक तो इतना इकतालीस किंचित तो चरण से टेड़े हैं कटी से टेड़े हैं ग्रीवा से टेड़े हैं तीन जगह से टेढ़े होकर के शीशा मंडल बिराग मारे स्तंभित संबंधित धर्म उन्होंने बाई ओर अपनी ग्रीवा को झुका रखा है साची मारे बाई ओर, बाईर झुका करके बिराज मारा अपने कपूर को वाम वाहकृत बाम, बाम कपूर बाय जो कपोल है उसको बाई भुजा के ऊपर रखा के रखा बल के तब अगर अगर तो जिन्होंने बाई ओर झुकी हुई जिनके कंधर माने ग्रीवा गर्दर तेरा संचार नेत्रांचल और नयन चंचल नेत्रांचल कटाक्ष वो टेढ़ और निकले चले मैं चली रहे हैं वी और अपने जिन्होंने कुटमलते कुटमल मैं कली के आकार का बना रखा है ओठों को चुप आगे करके संकुचित करके ओठों को जिन्होंने कुटमले माने सुंदर जो कली है उस कली के आकार का बनाकर बना तो है, और भी ठीक जगह एक क्रम से कि जो मोक्षिद्र है उस मोक्षिद्र के ऊपर ही बनाना है इसलिए वैश्यूट मलिके दथान्त मधले जहां अहत कली के समान हैं, उसके ऊपर उन्होंने बैशी रख रखी है रख संगता अपनी चंचल उंगली उन चंचल उंगलियों से बैशी के छिद्रों को दबा रहे हैं रिंगर, रूप ध्रूप और घों के लता को भों के धनुष को स्वर के उत्थान और पतन के साथ में सम के साथ में जो उठा रहे हैं रहे हैं, जहाँ वहां नचाते हैं जब उत्थान आता है तो भेली होकर के और ऊंची जाती है तो इस तरह से जिन्होंने भू भ्रम भों की भ्रमर वो आज उठ रहे हैं अरी अरी बेग बेग। शाम के इस परमानंद को था। पर चित्रात्मकता नामक जो काव्य का एक गुण है वो प्रकट हुआ है कितनी सुंदर कविता है मैंने वर्णन के द्वारा ही एक पूरा का पूरा चित्र उपस्थित किया जाए एक पेन स्केच सामने प्रस्तुत कर दिया जाए जैसे कलम से किसी ने स्केच खेल दिया हो चित्र खेल दिया हो वो तो पर गुण तो वर्णन करने में चित्रात्मकता किसी वस्तु का माध्यम से प्रस्तुतिकरण साक्षात्कार करता है ना वह यहाँ पर दिख रहा है वर्णों के माध्यम से साक्षात्कार सुंदर एकदम सामने दृश्यों दृश्य रहा है कि जंघा था मानी जो जंघा है उसके नीचे दक्षिण पदम जिनका दाहिना चरण जिनकी अंग ये तीन जगह से टेढ़ी है टेढ़ी है मानो बंशी इतनी भारी है कि गोवर्धन जब श्यामचंद्र ने धारण किया उससे मैं को तो सीधे सटकट खड़े रहे जरा भी झुके नहीं और जब बंशी धारण करते हैं तो बंशी के भार से तीन जगह से वीर भार गोपाल भावे सखी जदक नंद नंदन ना बहा नचा सूर्य मुर्ली के प्रति ईर्षा भक्ति हुई गोलकार उनके वचन को रहे हैं भी है। ये है। है। बोले ये ये फिर गोपाल को अच्छी लगती देख तो सही। ये कैसी कठोर कठोर जैसे शाशक अपने सेवक से कहता है ए, एक पैर के ऊपर खड़े हो जाओ ऐसे ही मु के आदेश को प्राप्त करके श्री शाम एक पैर के ऊपर खड़े हो जाते हैं पैर पर खड़े हो जाते हैं को देते हैं। है। तो सुन ये मधुबंद कैसे कभी उनको एक पैर पर खड़ा करती है कभी उनको जैसे दंड देती हो और शाम सुंदर को उनका आदेश पालन करना पड़ता हो इसकी और अहर सिज्जा पे कर पल पलता स्वयं तो की सुंदर रूपी शैरा के ऊपर सो जाती है और शाम सुंदर से कहती है जान मेरे पैर दबा दो तो हाथों से अपने पैरों को दबाती है शाम सुंदर के हाथ से अपने पैरों को दबाती है सूर्य प्रसन्न जान एक धरते शीर्ष धोला इतना अभी कर रखे है श्याम सुंदर जब ये जानते हैं कि मेरी, है, मेरी स्वामी प्रसन्न है।, तो है जी हुँ, जी हुँ, ऐसे बैशी बजाते समय भी श्री श्याम सुंदर अपनी ग्रीबन को बार बार झुलाते हैं झुकाते हैं हिलाते हैं मान लैसे के आदेश पर हे स्वामी हे मेरी मालिक वंशी जो आज्ञा जो आज्ञा अब जैसे बहुत ही व्यस्त कह रहा हूँ तो जो स्वाभाविक शाम कुंडल की बंशी बजाते समय एक भंग मान है बंशी का जो आसन है बैठक है प्रत्येक वादी की अपनी अपनी बैठक है वो बैठक होती है तमला बजाने वाला एक तरह से बैठता है वाला एक तरह से बैठता है बजाने वाला एक तरह से बैठता है बजाने वाला भी उसकी बैठक भी ऐसी बैठक है होकर परंतु तो उसी बैठक है, तो श्याम सुंदर की चेष्टा भी ये बैठक है परंतु उसी बैठक अलग अलग तरह की भावनाएं करती है तो यहां पर उसी का निर्मणा कर रहे हैं कि जंगा स्तर जंघा के नीचे अपने दाहिने चरण को श्री शाम सुंदर विराजमान हो गए हैं और उनको जैसे ये बंशी आदेश दे रही है ए, एक पैर के ऊपर खड़े हो जाते श्याम सुंदर एक पैर के ऊपर उसके कहने पर खड़े हो जाते हैं ये बंशी ऐसा श्याम सुंदर को अपने बशीभूत किए हुए है किंच जाति समय तीन जगह से टेढ़ हो जाते हैं तो आए को अभी मालूम होता है कि गोवर्धन से भी ज़्यादा भारी है गोवर्धन को जब आपने धारण किया वैश्व्य जाति समय तीन जगह से टेढ़े हो जाते स्तंभित कंधर्म अपने भार भार भार के कारण के भार के आदेश के भार के कारण कारण आदेश है की। तेरा संचार चलन। और कुछ कह नहीं सकते है, अपने चलन। उनको ही टेढ़ा टेढ़ा चलाते हैं वंशी कुट मे दधान बदले कुटमे अर्थात सुंदर कली के आकार का बना है के ऊपर आकारर अंगुली उन अंगुलियों को संगत करते हुए रिंगर अपनी भू को बचाते हुए श्री श्यामक अरिवरांगी अरिराधिके सखी देख देख परमानंद परमानी गुरु आज ऐसा लगता है कि परमानंद ही मां मूर्तिमान स्वरूप धारण करके आनंद आ गया है आनंद रूप रूप होकर के है। जिसको मात्र में किया जाए, वो परमान है परंतु जब वह इंद्रियों के द्वारा भोग्य होकर के विराजमान हो जाए तो वही साकार होकर के विराजमान हो जाता है यदि वह इंद्रियों के द्वारा भोग्य न हो केवल अंतकरण के द्वारा भोग्य हो चित्त के द्वारा भोग्य हो तो उसको कहा जाएगा निराकरण वह निराकर इंद्रियों के द्वारा कर्मेंद्रियों के द्वारा भी भोग्य हो तो उसको भी कहा जाएगा साकार तो जो परमानंद है वो आज और अधिक साकार होकर के सामने विराजमान हो गया है उसको सामने देख कि सुमुख पद अपूर्व धर्मग्रव वृंदा भिन्न के पांग श्री के अपांग माने जो छेनी। और जैसे छेनी सुर्घापांगड़े से किसी शिला को किसी पर्वत की किसी पत्थर की चौकी को छेनी हथौरे से निशान करके तोड़ दिया जाता है इसी प्रकार जिन ने ने हम जिन्होंने श्रेष्ठ में में में सकुल सकुल जन्म ग्रहण किया की कन्याएं विवाही हैं ऐसी जो कुल रमणीना हैं उनके भी धर्म ग्राम वृदान धर्म रूपी ही पर्वत है तो धर्म हो गया एक पर्वत जैसे पर्वत को तोड़ने के लिए का, की ज़रूरत पड़ती है की जरूरत पड़ती है और निशान बना करके पर्वत की शिला को तोड़ जाता है, पट्टोड़ ऐसे ही ये वैश्विक भी जो कुल बर्तन कुल में उत्पन्न होने वाली बर्तन माने सुंदरी उनके धर्म ग्राम धर्म रूपी चट्टान को तोड़ने में समर्थ है श्याम सुंदर के कटाक्ष ऐसे है ऐसी पर्वत को काटा जा सकता है का है। उनका पातवृत्ति धर्म वही है पर्वत और उस पर्वत को तोड़ने में श्याम सुंदर के वैशी श्याम सुंदर के कटाक्ष वह हो गए छैनी सुमुख निशि, निशित अपांग निशित दीर्घ अपता भी निश्चित माने पहले लंबे दीर्घ अपता भी उनकी उनकी छैनी से युग पदक अयम अपूर्वा, ये एक साथ गोपियों के संपूर्ण धैर्य लोगों को वेद इन दोनों के धैर्य को तोड़ने वाला कौन विश्वकर्मा है जैसे एक मूर्ति की रचना करने वाला पत्थर की चट्टानों को काट करके वहां पर नए मंदिर की रचना कर देता है गुफा मंदिर की जैसे रचना कर लेता है इसी प्रकार युग पद अयम अपूर्व का ये कैसा अपूर्व कलाता है वास्तुकार है ये कैसा विश्वकर्मा है मूर्तिकार है जो इन पर्वतों को काट करके कप विश्वकर्मा मरकतमणि चुनौती अपने मरकत मणि से अपने मरकत मणि सम्मान श्रीअंग से इस गोष्ठ कक्षा में घूम रहा है शाम सुंदर डीलिया चलाने के लिए आए हैं शिल प्रिया से दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके कह रही है कि सकी ये कौन सा विश्व विश्वकर्मा है जो कि एक साथ गोपियों पर्वत को काटने उनको नई मूर्ति का रूप देने के लिए जैसे एक कोई कलाकार मूर्ति का पर्वत को छीन करके उसमें मूर्ति उकेर देता है इसी प्रकार यह कौन यहाँ पर उपस्थित हो गया है यह कैसा विश्व विश्वकर्मा सामने उपस्थित हो गया है जो कि गोष्ठ कक्षा में चिन्होती इस गोष्ठ की कक्षा में चिन्होती माने शिशो भी है अपने प्रकाश को कहला रहा श्याम सुंदर की एक श्लोक में शिवप्रिया की ही श्रीलता की ही श्री राधिका से श्याम सुंदर की बेल माधुरी का वर्णन कर रही है महेंद्र मणिमंडली वैशी ध्वनि वैश्विक ध्वनि की क्या वर्णन की जाए महेंद्र मणिमंडली महेंद्र माने नीलम का जो रत्न है नीलम उस महेंद्रमणि मंडली इंद्र है इंद्रमणि इंद्रमणि नीलम को महेंद्रमणि माने नीलम उसके समूह जैसी जिसकी अंग की कांति निकल रही है महेंद्र मणि मंडली ज्योति जिनके श्री की दुति इंद्र नीलमणि के समान अपूर्ण शोभा को तो प्राप्त हो गई है समान है देह के समान जिनके की दुति है वृजेंद्र कुल चंद्रमा ये वृज के अपूर्ण चंद्रमा है युवा ये नव युवा मेरे सामने स्पुरित हो रही है सखी स्थिर, बंधा, देख देख, स्थिर पर, पर, है उन उनके भी कोलांगना उनलांगनाओं के समूह के भी भीला छिदाकरण औटी तो उनके भी ओढ़ना उनके भी वस्त्र उन वस्त्रों के बंधनों बंधन अर्घला को यह शिथिल करने वाला है करने तो के छिराकरण औटी निर्माण का श्रवण करके अपने ओढ़ना का भी ध्यान देता है कहाँ ओढ़ना जा रहा है कहा उनकी चोदी खुली हुई चली जा रही है इसका भी जिनको ध्यान देता है तो नाम ना का मणीकरण का उनके समूह समूह रूपी जो अर्गला है के जो बंधन है वो भी शिथिल होते हुए चले जाते हैं उनको चिना कर्णी उनको काटने में कैचे के समान जिसकी वैशी ध्वनि है है ऐसे जय जयंसी ध्वनि शांत की वहीं उसकी जय हो जय जैद है मणि का नीलम का कोई पर्वत हो और उससे कोई ज्योति निकल रही हो उस ज्योति के समान विडंबित समान देह नीलमणि के बेहद से निकलने वाली ज्योतियों के समान जिसके देह ज्योति दे के कुल <laughs> के, के चंद्रमा है कैसे अद्भुत ये श्री श्या सामने दिख रहे हैं सके को सखे ना के देख देखना जो पत्रंगना गण है उनके माने समूह माने सभी के समूह उनके रूपी जो अलगड़ा है माने उनके वस्त्रों और आभूषणों के जो बंधन हैं उनको शिखर कर करने वाला छिरा छिरा कहते हैं छह उनकी अर्घला को काट में लांगे वी आज ये तो ध्वनि है उस की जैवो, जैवो। आगे कह है। श्री हैं श्री में श्री राधाराम शाम सुंदर के रूप का दर्शन करके राधाराम के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ा पुलिस का बंद करो राधानी ने श्री राधिका ने नायकानी ने जबरूप दर्शन किया होगा तो उनके शुरू को उत्तर दे रहे हैं कि मैंने अपनी नाटक में इस प्रभाव को कुछ इस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया है कि बलाल अक्षोर लक्ष्मी कबल कु पुल्लाग, पुल्लाग, पुल्लां पुल्लां अश्टा के के के के है राधाया किम रूपस अब श्री राधगा के रूप का विलन कह रहे हैं अब राधगा के रूप का राधगा के रूप का श्याम सुंदर के ऊपर क्या प्रभाव है श्याम सुंदर कह रहे हैं श्री पौर्णमासी देवी साथ में शास्त्र की बात बोल रही है श्री पौर्णमासी राधगा की रूप माफी का वर्णन कर रही है के बला लक्ष्मी श्री राधिका का रूप ऐसा है कि अक्षरो लक्ष्मी श्री राधिका के गय की जो शोभा है वह लक्ष्मी, श्री नए, नए जो नील नील कमल कमल उन शोभा उचित कर देती है पराजित कर देती है श्री राधिका के जो हैं, वे कजरा ऐसे दो हैं है कि उन ये कागज लगा करके वैसे वाली उनकी जो रहा हैं। तो, तो, तो लक्ष्मी बलापो की जो लक्ष्मी वाणी शोभा है वह नव्यम कुमले बलाप है नए कमल की शोभा को नील कमल की शोभा को भी बर्दास्त पराजित कर रही है में कमल पराजित हो जाती है और मुख का जो उल्लास है वह खिले हुए कमल वन को भी उल्लंघन कर जाता है कमल बन को भी पार कर देता है मुक्का का उल्लास कमल को भी पार कर देता है और दशाम अष्टांग अष्टा ने को रुचि और श्री राधिका के अंग की जो रुचि है श्री अंग की जो क्रांति वो स्वर्ण अंग क्रांति ऐसी सुंदर है कि वह अष्टापद कष्टाम दशा दे कहते हैं स्वर्ण सोन, सोने को भी ये अंग की रुचि आज कष्टमयी दशा को प्राप्त करा देती है दशा कष्टांग अष्टापद की जो रुचि है वह माने को भी कोई कष्टमय दशा प्राप्त करा देती है इसका तात्पर्य है कि श्री राध विकास सप्तकांक्षन गौरा होकर अष्टाप स्वर्ण कांक्ष में, उस तपे हुए स्वर्ण में जैसी चमक होती है और गोराई होती है होता है है जो सोना वो चमक ज्यादा देता है हुए, हल्की सी हुए वो ब्राई मान होता है तो ऐसा में कष्ट अष्टापद अंग की जो रुचि माने झलक है वह अष्टापद माने स्वर्ण को भी कष्टपूर्ण प्राप्त दशा कष्ट पूर्ण दशा को प्राप्त है ऐसा करा देता है राधा आज राधिका का कोई रूप व रूप में श्री राधिका का कोई रूप विचित्र होकर के सामने ग्रहमान है ऐसे श्री पौनवासी जी श्री शांत के सामने अपनी परम प्रिय श्री राधिका के रूप का वर्णन करती है और जैसे पूर्ण पौर्णमासी वैशाखी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को कहीं कहींखा नक्षत्र से राधा नक्षत्र से जोड़ देती रहे ऐसे ही यहां श्री राधिका को श्री पौर्णमासी श्याम सुंदर रूप में चंद्रमा के साथ में मिला लेती है वही कृपा है श्री प्रियालाल का, है, का तो जो रूपक है वो प्रियालाल का रूपक बड़ा अद्भुत होकर के पर होकरणमासी ज्योतिषी है और श्री शाम है चंद्रमा और श्री का है राहा नक्षत्र जैसे पौर्णमासी के दिन वैशाखी पूर्णिमा के चैत्र की पूर्णिमा के दिन जो राहा नक्षत्र है वह राधा नक्षत्र उसमें चंद्रमा स्थित होता है उसका उदय होता है ऐसे ही जहां पर श्री राधा की जो शोभा है भाई आगे वर्ण कर रहे हैं वर्ण किया आगे बढ़ कर रहे मतमंडल उनसे भी श्री कृष्ण का कह हैं देवा शतपत्रम मुखे अरे हे मित्र प्रिया के मुख्य शोभा का मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ जितने भी प्रसिद्ध उपमान है वे सारे उपमान यहां पर असफल हो जाते हैं नायका के मुख की शोभा के लिए कवियों में प्रसिद्ध उपमान है चंद्रमा दूसरा एक उपमान है कमल का कमल चंद्र मुखी, कमल मुखी परंतु ये दोनों के दोनों उपमान श्री प्रिया के मुख का दर्शन करके आज अनुपयुक्त प्रतीत होते हैं। विधु एक दिवा विभूपता चंद्रमा को तो दिन में विभूपता को प्राप्त कर लेता है चंद्रमा तो चमकता है पर दिन में चंद्रमा परंतु तो आज प्रिया के मुख का दर्शन कर के दिन में भी कैसा चमक रहा है इसलिए चंद्रमा के साथ में श्री प्रिया के मुख की तुलना नहीं की जा सकती तो क्योंकि चंद्रमा दिन में फीका पड़ जाता है तो पिथु मन चंद्रमा प्राप्त हो जाता है दिन में है। चंद्रमा दिन में विरुपता को प्राप्त हो जाता है अर्थात फीका पड़ जाता है जबकि श्री राधिका का श्रीमुख दिन और रात दोनों में ही समान रूप से चमकता रहता है माने कमल रात्रि में जाता है है बंद हो इससे तुलना के नहीं की जा सकती है शतपत्री मुखी शरवणी माने रात्रि रात्रि के प्रारंभ में ही कमल मुझ जाती है बंद हो जाते हैं इससे न चंद्रमा से तुलना की जा सकती है श्री राधिका की न राधिका की तुलना कमल से की जा सकती है इतकेल क्यों श्री राधिका शोभा से चमकती हुई है अत के इन दोनों प्रसिद्ध उपमानों की तुलना कथम अर्थ मत प्रिया मेरे प्रिया का जो मुख है वो इन दोनों उपमानों की तुलना को कैसे प्राप्त कर सकता है दोनों की तुलना को मैं नहीं कर सकता दिल मलिन सकलन श्री समता पाए किम चंद्र बापो बापुर सर का कहते हैं के का से से का जन्म जन्म से से बंधु विश भाई कौन है जी की से काल कर विश्व उत्पन्न हुआ चंद्रमा भी, भी उत्पन्न हुआ तो इसका भाई है विश कितने दोष है चंद्रमा में समुद्र से इसका जन्म हुआ फिर पुल बंधु विश इसका विश भाई है दिन मली। दिन में में चंद्रमा चंद्रमा मेला हो जाता है, है। और चंद्रमा में काला धब्बा भी चार-चार दोष चंद्र बापरो सीता की मुख्य की तुलना को प्राप्त नहीं किया जा सकता तो जहां पर हेतु सहित किसी वस्तु का पर किया जाए वहां पर उपमान को छोटा बता गया। बता दिया, दिया क्या? उपमेय को ही सर्वश्रेष्ठ किया गया तो जहां कारण किसी की श्रेष्ठता दिखाई जाए वहां अलंकार होता है अशोक और जहां हेतु देकर के किसी की निम्नता दिखाई जाए और उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाए वहां होता है व्यति तो का मतलब है कि उपमान की भी तुलना पुल, में उपमेय ज्यादा श्रेष्ठ है तो यहाँ पर वो हेतु देकर के फिर शिप्रिया के मुख्य तुलना कर रहे हैं व्यक्ति कपड़ा सुधर कर रहे हैं ंगस मेल गंडलायानु लता लाभ मदंगी भ्रांत भंगी पक्षाक्षर श्री प्रिया जी के कटाक्ष उनसे व्याकुल होकर के कह रहे हैं प्रमद रस तरंग गंड स्थला प्रमाण माने प्रमोद रस माने आनंद का जो रस है आनंद का कोई समुद्र है और आनंद के समुद्र में, में तरंग आ रही हो आनंद के समुद्र में अमृत के समुद्र में जैसे तरंग आ रही हो ऐसे ही श्री प्रिया स्वयं आनंद की समुद्र है और आनंद की समुद्र में उनकी मंद मुस्कान वही तरंग के समान तो रस रस में आनंद के में में के की मैं जैसे इसी प्रकार उनके और मुस्कान की चमक उनके कपोल के ऊपर भी विराजमान हो रही है गंगस्थल माने गंग माने कपोल उनके कपोल के ऊपर उस चंद्रमा की उस तरंग बेतरंग जो है उन तरंगों की शोभा प्रकट हो गई है आनंद के रसल, उसकी तरंग के में, श्री प्रिया, उनके कपोल स्थल के ऊपर में विराजमान है स्मर धम अनुबंधी भ्रूलता और श्री प्रिया की भ्रूलता वह कामदेवी धनुष उनके भ्रू लता राशि उनके कामदेव के धनुष के प्रभाव को भी तुच्छ कर देने वाली है तस्मत धनु मान कामदेव का जो धनुष उसके अनुपन भी उसकी भी शोभा को फीका कर लेने वाली है श्रीप्रिया उनके का जो लास है की शोभा को भी होने वाला है मद कर चल और मद कर, मन कोई मतवाला हाथी जैसे झूम करके मचक्कर के चले ऐसे ही श्री प्रिया झूम हुई जिस समय चलती हैं उस समय मद मन कल माने हाथी उसके उसके उसका जैसे चन्ना है और उसके के ऊपर आकर्षित होकर के घोरा जैसे उस हाथी के पसीने को के ऊपर आते है हाथी का पसीना मध्य बड़ा सोर्य होता है और उसे आकर्षित होकर के घोरा उस हाथी के कलपट्टी के ऊपर जो पसीना की आ हैं ऊपर ऊपर आकर के भोले बैठते तो मन कर, मन कोई हाथी उसके चल चल चल जैसे घूम रहे हो ऐसे भंडी अलकावली जो है वो आदमी उसी शोभा को प्राप्त कर रही है जैसे हाथी के कलपट्टी के ऊपर सुगंध से आकर्षित होकर के का समूह चक्कर का, का, का, का, का, का, का, का, के अलका श्री कपोल के ऊपर चली आ रही है। पर हाथी के समान झूमती हुई चल रही है हृदय बिल्कुल आज मेरे हृदय को अनाशील माने जैसे किसने पक्षमलाया कटाक्ष बड़े बड़ी बरूनियों वाली पक्षमी जिनकी बरूनिया बड़ी बहुत बड़ी है नेत्र के बाद जिनके खूब बड़े बड़े ऐसी बड़ी बरून वाली पक्षमला उनके कटाक्ष उनने मेरे हृदय को अदांशी दस लिया है ग्वारस शिप्रिया आनंद की समुद्र है उस समुद्र में होने वाली जो तरंग उस तरंग की तरह से ही शिप्रिया की मुस्कान हो रही है जो मुस्कान कपोलों के ऊपर छा रही है मुस्कानों शिप्रिया का जो कटाक्ष है वह कटाक्ष मानो कामदेव का धनुष है और उस कामदेव के धनुष उनको भी लता उनकी भौ की लता वह भंगी, भंगी श्री प्रिया मतवाले हाथी के समान जिस समय झूमती हुई चलती है गजगति से गजगामी होकर के बिचलती है उस समय मोरे जैसे हाथी के ऊपर मदरस का पड़ते हैं उमड़ रहे ऐसे प्रिया के लिए कटाक्ष प्रिया के चंचल दृष्टि वह हृदय इधम आकांक्षी हे मित्र मेरे हृदय को प्रिया के कटाक्ष ने दस लिया है दहशित कर लिया है पक्षमल होकर के बड़ी -बड़ी बरुनिया। जिनके होने ऐसे प्रिया के कटाक्ष मेरे हृदय को में वाले ऐसे जब गुस्म जी ने अपने माधव और ललित इन नाटकों से एक आदि श्लोक जब सुनाई सात दस दस श्लोक जो जैसे ध्यान में आते गए उनको जब सुनाया राय कहे तुम्हारा कवित्व अमृत बोल बाबा तुम्हारे जो तो कवित्त है वो तो तो अमृत की धारा है द्वितीय नाटके कहा नांदी व्यवहार ठीक है ये नाटक तुमने कुमारों के विषय में कहा दूसरा रूप है उसमें नामिक में क्या लिखा है उसकी प्रार्थना में वंदना में भूमिका में क्या लिखा है उसका वर्णन करो रूप कहे कहा सूर्य समभाष मुई कौन क्षुद्र ये खद्योत प्रकाश श्री रूप समय कह रहे हैं कि हे श्री आप तो सूर्य के समान प्रकाशमान हो मैं आपके सामने अपनी क्या कविता दिखाऊ मैं तो अत्यंत तो छोटा सा हूं यह खद्योग प्रकाश जैसे कोई जुगनो चमकता हो तो कहा सूर्य और कहाँ जुगनो तुम्हारे तो सामने मैं क्या अपनी कविता को सुनाऊं? तुम तो आगे धास मुखेल व्यादा तुम्हारे तो सामने मुख को खोलना ये भी ढीठता होगी मेरी ढिटाई होगी एक बल श्लोक व्याख्यान ऐसा कहकर के श्री रुब स्वामी ने अपना जो ललित माधव नाटक है उस ललित माधव नाटक के नांदी श्लोक का व्याख्या किया कि खंडा शशि बोदक बाहर मुकुंद का श्री बदन मोहन का श्री मुकुंद का यशो जो शशि जो चंद्रमा है वो आप बुदन बह आपको आनंद मिलता है माने असुर रूपी सुन रूप देवताओं के रूप कौन है मैंने असुर माने मन की जो सुंदरिया उनके वक्षो जी को पो, माने को पक्षी के समान है जैसे चंद्रमा का उदय हो जाएंगे पर कोक पक्षी को दुख होता है फिर बिछोड़ जाती हैं इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर का यशरूपी शशि जब सामने आता है चंद्रमा सामने आता है तो असुरों की स्त्रिया उनके भक्सली मांगो को जो बिछोड़ जाती हैं मन दुखी हो जाती हैं तो चंद्रमा चकवा चकवी इनको दूर कर देता है दिन में चकवा चकवी मिल जाते हैं रात्रि में चकवा चकवी, नदी के एक-एक कोण तट पर दूसरे तो सुन से ये दैत्य रूप में दैत्य जो है उनकी सुनिशान वाले जो पत्निया है उनके रोज को काम उनके वक्षस्थल रूप में जो चक्र चक्री है उनको यह दुखी कर देता है जैसे रात्रि के समय चंद्रमा को देकर के खंडा जैसे चंद्रमा का उदय होने पर मुख कमल वह मुरझाने लगते हैं ऐसे ही श्री कृष्ण के यश को सुनकर के दी रंग जो है उनके मुख कमल अखिल चकोर चकोर चकोर चकोर नंदी नंदी और और जो है, उन को चकवा चकुरी बिछुड़ जाते हैं परंतु चकोर और चंदा की पीति है तो चंद्रमा का दर्शन करके जैसे चकोर आनंदित हो जाता है ऐसे ही जो शाम के उनके मुख को आनंदित करने वाला शशि श्री का वह हम सबको परम परम आनंद प्रदान करते हुए विराजमान ऐसे श्री विदक मार्ग जो है वो विदक मार्ग उसके नाक का पर द्वितीय नांगी कह देख राय श्री राय रमन ने कहा नादी का भी वर्णन करो और उस समय फिर लंक मार्ग जो है उस ललित मार्ग के दूसरे का जो अंश है उनका निरूपण करेंगे आज थोड़ा सा सेवा है तो आश्रम में वहां पर अभी जाना है साढ़े छह बजे तक तो वहां पर आरती का समय है आय विश्राम थोड़े कर रहे हैं कल भी थोड़ा विश्राम रहे है। कल वो शंका चाहिए, उनके तो कल है, से जाना शंकर गोपाल जय श्राधा रम हरि को चय राधा रमण हरि को हरि गो